राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला आओ, आओ मिलकर सीखें आओ, आओ मिलकर गाएं इस श्रृंखला में आओ मिलकर गाएं परियोजना में सम्मिलित गीतों को सिखाने के लिए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 Né oindarukkall lagadu pa pa Koodi vilayadu pa pa Oru koolandaiye vayyadhe pa pa Chennan cera kuruvi pôle Né tiraundu paranduva pa Vanna paravai galai kandu nee manadil magilchi kollu paappa kaale erunda wooden padippu pimb kanivu kodukkum nalla paattu or and rend e rend naal muvi randare naal rendett Pimbu, kanivu, kodukkum, nalapàt. Sari gama, padhanisa, nini dhapa, magamari. Kala, erundu, uđan, padipu. Pimbu, kanivu, kodukkum, nalapàt. Mala, muruddhum, vilayat. டு குුடு குடு குடு குடு குුடு குடு, சடு குුடு குடு குடு குුடு குடு குடு குුடு. மாழை மொடுதும் வெள்ளயாட்டு என்று வழக்க படத்தி கொள்ள பாப்பா பாதகம் சைபவரை கண்டால் நாம் भயம் கொள்ளலாகாது अवर मोगा तिल उम्लिंदू वेडू पापा यदि गीत का भावार्थ ग्याथ हो तो गायन में भावना का समावेश सरल हो जाता है अब प्रस्तुत है गीत और गीत का भावार्थ ओडी वेल याडू पापा नी उंद रुकल लागा दू पापा Odi velayadu papa ni yendurukkalagadu papa kudi velayadu papa kudi velayadu papa oru खूब खेलो कभी भी आलस में समय नष्ट मत करना सब के साथ मिल जुलकर खेलो उचलो कूदो और हाँ अपने साथियों के साथ जगडा मत करना चिन्नंचेर कुरुवी पोले नीति रंदु परंदु वापापा cinnantirakoruvi pole nee tiranduperanduva paapa vanna paravai galai kandu vanna paravai galai kandu nee manadil magelchikolu paapa odi velayaadu paapa nee छोटी सी गौरैया के समान उड़कर और अपने चारों ओर रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर मन में खुशी का अनुभव करो काले इडांद उड़न पड़पो ओरेंड रंडा ईरंड नाले मुवि रंडा रे नाल रंडा टकाले इडांद उड़न पड़पो पिंबकानी वो कोडकुम नल्ला पाठ சරිගමಪදනි சനනිத පமගமரி காலைடந்த உுடன் படிப்ப பம்ப கனி ವ கொடு குும் நல்ல பாட்ட மால மடுதும் விவில்லையாட்ட ച கு குடு கு குடு குடு குොடு குುடு ചಡ குුடு குடு குடு குடு குடு குடு குடுು ಲ டுதுும் விിவில்லையாட்ட என்ற ओड़ी विल याड़ु पाप्पा नीयों दुरुकल्णा गादु पाप्पा सवेरे जल्दी उठकर अपना पाठ याद करो और उसके बाद मन को आकर्षित करने वाले लुभाने वाले आनंद दायक गीतों को गाव सारी शामे खूब खेलो इन सब acchi baaton ko apna lo aur inki aadat dal lo paad gam saibavare kandal naam bhayam kolalaga do papa aa paad kandal naam bhayam kolalaga do modi medeta vidu papa vedu pappa mugatelumlendo vedu pappa oodi velayadu pappa nee ondru kallagaadu pappa koodi velayadu pappa oru ले याड़ पापा नियों इंदर रुकल लागा दू पापा बुरा काम करने वालों को देख कर कभी मत डरू उनका डट कर विरूत करू और कायरता ना दिखा कर उनका मुकाबला करू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 Vilayadu Odi vilayadu papa Né oindarukkall lagadu papa Né oindarukkall lagadu papa Kúdi vilayadu papa Kúdi vilayadu papa ओरु कुड़ंदये वैयादे पापा ओरु कुड़ंदये वैयादे पापा चिन्नन चिरुकुरुविपोले चिन्नन चिरुकुरुविपोले नीतीरेंदु परेंदु वा पापा नीतीरेंदु परेंदु वा पापा vann paravai galai kandu vann paravai galai kandu nee manadil magilchi kollu pappa nee manadil magilchi kollu pappa kaal edunda vudan padipu padipu pembu kanivu kodukkum nalapattu pembu kanivu kodukkum nalapattu orendu rendu i rendu e nale muvirandare nal rendett orendu rendu i rendu e nale muvirandare nal, e nal boodan padippo पेंबु कनीवु कोड़ुकुम नल्ला पाठ काल एडुंद वुडन पडिप्पो पेंबु कनीवु कोड़ुकुम नल्ला पाठ सारिगम पधनिसा नीनी धप माग मारी सारिगम पधनिसा नीनी धप मग मारी माळ Moluddum vellayyaattu Male moluddum vellayyaattu Chad gudugudu gudugudu gudugudu gudugudu gudugudu Chad gudugudu gudugudu gudugudu gudugudu Chad gudugudu gudugudu ఎంద్ర వణక పడుతి కొల్లు పాప ఎంద్ర వణక పడుతి కొడు పాప పాదగం సై భవరై కండాల్ పాదగం సై భవరై కండాల్ నామ భయం కొల్ల లాగాదు పాప naam bhyam kolla lagadu papa modi meditu vedu papa modi meditu vedu papa avar mugatil umlindu vedu papa avar mugatil umlindu vedu papa mokic abhyasco bar bar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 vannaparavai gale kanda vannaparavai gale kanda nee manadil magizhikkollu pappa vannaparavai gale kanda vannaparavai gale kanda nee manadil magizhikkollu pappa oodi velayaadu pappa Udivillayadu, papa, ní yondurukkall agadu, papa. Kāļa elundavudan, pađipppu. Kāļa elundavudan, pađipppu. 1 2 2 3 3 2 4 4 2 கனிவ கொடுக்கும் நல்ல பாட்ட காள ஏடும் ودன் पडும் செம்பக்கனிவ கொடுக்கும் நல்ல பாட்ட சாரிகாமபதனிசனிநிதபமகமரி சாரிகாமபதனிசனிநிதபமகமரி காள ஏடும் ودன் पडும் செம்பக்கனி കടക நல்லപட்ட മല മുതും வില്ലെയட்ட മാ മടുതുംവില്ലെയടചകടകക കടക குു கு ച குു ു daticollu papa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 परस्पर समरस्त्रा की भावना का विकास होना, आ है इस परीयोजना का मुल मंत्र भी है। आउँ मिलकर सीखें, आउँ मिलकर गाएं, अभी हाव उन रहे थे ध्वनि कारिक्रमों की शंख्ला के अंतरगती है कारिक्रम। परीयोजना परकल्पना एवां सम� alay